ठोक निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 15 भाग 1, अचाह में छलांग लगती है